हमेशा के लिए सच्चे दोस्त। एक वक्त का किस्सा है। एक छोटे से खुशाल गांव में डूगो और एलसी रहते थे, जो हमेशा एक साथ रहे और कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हुए। देखो एलसी, एक एल्फ किंग। क्या वो ताकतवर नहीं लगता? मैं एल्फ किंग बन सकता हूँ। देखो मेरे नुकीले कान। ओह ठीक है फिर। मैं खूबसूरत चुड़ैल हो सकती हूँ। वो यकीनन बहुत ही गहरे दोस्त थे और कोई भी कभी उन्हें जुदा नहीं कर सकता था। पर ये दोनों जो एक दूसरे के लिए थे, उनसे बिल्कुल उलट घने जंगल में छोटा सा बौना रहता था, जिसका नाम था कोबी, जिसका कोई भी दोस्त नहीं था। अम्मी, चलो बाहर گیا ہوگا اگر میں اکیلے ہی چلا جاؤں؟ میری جان میں نے تمہیں بتایا تھا ان نام مراد ٹرولز کی باری میں جو اس جنگل میں گھومتے رہتے ہیں اور وہ زیادہ تر تب ہی باہر آتے ہیں جب جات ہوتی ہے مجھے اس کا علم ہے پر میں سچ مچ بہت احتیاط برتوں گا مجھے ماف کرنا کو بھی پر تم اندر ہی رہو گے تم اپنے کسی کھلونے बाद में कोबी अपनी अम्मी को देखने आया अम्मी क्या खाना तैयार हो गया है ओ अम्मी तो सोई है यही सही मौका है मेरे लिए मैं अभी बाहर निकल जाता हूँ. कोबी खामोशी से अपने घर से बिना आवाज किए बाहर निकला और तेजी से निकल पड़ा घूमते घूमते वो जल्दी ही एक गांव में पहुंचा मैं इससे पहले किसी भी इंसानी गांव में नहीं गया, हाँ? कोबी ने हुगो और एलसी को खुशी-खुशी एक दूसरे के साथ खेलते देखा। बच्ची, बहुत उम्दा होगा अगर मैं उन्हें दोस्त बना लूँ, पर कैसे? हुगो, मेरे दस तक गिनने तक तुम जाकर छिप जाओ। <laughs> तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगी। जब एलसी ने कोबी ने उस पर अपना तिलस्म मनाजिल किया और फौरन ही उस पर तिलस्म चाह गया और वो आसानी से उसके पीछे हो ली कुछ देर के बाद हुगो इंतजार करते करते थक गया और जल्दी ही बाहर आ गया एलसी अजीब बात है क्या वो घर चली गई एलसी कोबी के साथ थी जो उसे किसी और जगह ले गया था और अब वो तिलस्प कोबी मेरा नाम है कोबी और मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ खेलो। क्या? पर मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं खेलना नहीं चाहती। मुझे घर पहुँचाओ। नहीं। मैंने तुम्हें उस लड़के के साथ खेलते देखा था। तो मैं चाहता हूं, तुम मेरे साथ भी खेलो। चलो भी। इतनी बदमिसाज़ मत बनो। चलो खेलते हैं। पर इस समय हुई और नाखुश थी उसे ये इल्म नहीं था कि कोबी बस खेलना चाहता था उसने सोचा कि वह एक बहुत ही घटिया बोना है जिसने उसे अगवा किया है इसका कोई फायदा नहीं मैंने सब कुछ आजमा लिया है तुम तो हस्ती भी नहीं हो मैं बस अपने घर जाना चाहती हूं आ, मेरे ख्याल से मैंने बहुत ही नामाकूल हरकत की है देखो मेरा कोई दोस्त नहीं है मैं तो बस चाहता था कि कोई मेरे साथ खेले मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। ये सुनकर एलसी ने दिल ही दिल में सोचा। ओ, लगता है वो इतना बुरा नहीं है, पर मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकती। शायद अगर मैं उसके साथ खेलूँ तो वो मुझे घर वापस ले जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूँगी, पर बाद में तुम्हें मुझे घर ले जाना होगा। क� इस दौरान वापस घर में हुगों ने सबको बता दिया कि एलसी गायब थी अब हर कोई उसको तलाश रहा था एलसी एलसी तुम कहाँ पर हो हर कोई फिक्रमंत था. वो घंटों तलाश करते रहे जब तक कि अंधेरा न हो गया आखिर में वो सब मायूस होकर घर चले गए एलसी के वाली ने कहा कि जिप्सी उसे ले गए होंगे पर हुगो ने सोचा कि शायद उन तिलस्मी बाशिंदों में से कोई एक उसे ले गया होगा। वापस फूलों के खेत में एलसी ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। कॉबी, तुम्हें इसी वक्त मुझे वापस घर ले जाना चाहिए। अंधेरा हो रहा है। अंधेरा? पर तुम्हारा घर तो दूर, बहुत दूर है ना, और रात को ट्रोल्स पार निकलते बात नहीं, चलो कल रास्ता ढूंढेंगे। अभी के लिए चलो सोने के लिए कोई जगह तलाशे। रोड्स बहुत बड़े होते हैं और वो हमें ढूंढ नहीं पाएंगे अगर हम अच्छी तरह छिप जाएं। वो दोनों इस दौरान चलते रहे और आखिर में उन्हें एक खोखला दरख्त मिला। उसके अंदर घुसे और सिमटकर सो गए। इधर � मुझे उसे ढूंढना होगा। हर कोई सोचूं चुका है। अब मुझे जाना चाहिए। वो चुपके से रात में निकल गया और अपने दोस्त को ढूंढने निकल पड़ा। अगली सुबह जब एलसी और कॉबी जागे, उसने उससे घर ले जाने के लिए कहा। घर? हम क्यों ना थोड़ा और खेलें? मुझे एक जगह मालूम है जो तुम्हें बहुत ज़ तुम्हें मेरे साथ खेलना अच्छा नहीं लगता है ना? नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ खेलना पसंद है। ठीक है, चला इस नई जगह पर चलें। इस दौरान हुगो फूलों के खेत में पहुंच चुका था। हम्म, लगता है ये तो एलसी कार्यबंद है। कहीं ऐसा तो नहीं कि? नहीं, मुझे बुरा नहीं सोच मुझे उसे ढूंढना होगा वो आगे बढ़ता चला बेहतर की उम्मीद में हालांकि कॉबी एलसी को ले जा रहा था एक बहुत ही घने अंधेरे जंगल से टोबी तुम मुझे कहां ले जा रहे हो बस बहुत ही गए अपनी आंखें बंद करो उसका हाथ पकड़कर कोबी ने उसे घनी झाड़ियों में खींचा और अब अपनी आंखें क्या फूल? कोबी एलसी को एक बहुत बड़े सूरजमुखी के फूलों के खेत में ले आया। वहां बहुत ही खूबसूरत सूरजमुखी के फूलों के खेत थे। जितनी दूर तक उसकी निगाह जाती, दोनों बच्चों ने बहुत लोट उठाया इस दौरान बिचारा हुगो खोकले दरख्त तक पहुँच गया था। हाँ, यहाँ तो फिर से � या किसी गॉब्लिन ने उसे उठा लिया हो? उसने अपनी तलाश में ला दी। एलसी और कोबी खुशी-खुशी खेल रहे थे, पर जल्दी ही शाम होने लगी। कोबी, अब मुझे घर जाना होगा। अभी? क्यों? क्या हम थोड़ा और नहीं खेल सकते? देखो, अगर अंधेरा हो जाएगा, तो ट्रोल्स बाहर आ जाएंगे, और तुम ऐसा नह ठीक थी, है चलो वापस जंगल में चलते हैं और एक पेड़ को ढूंढकर हम सो जाते हैं। एलसी मान गई इस उम्मीद में कि वो अगले दिन उसे घर ले जाने में कामयाब हो जाएगी। और जैसे ही वो जाने को मुड़े सूरजमुखी के फूल अचानक सरसराने लगे। ओ, ये क्या है? शायद चूहा हो? ये तो एक ड्रोल है। तुम लोग डरो मत। मैं तो किसी को ढूंढ रहा था। हे, लगता है तुम दोनों बहुत लुत्फ उठा रहे हो। क्या मैं भी शामिल हो जाऊं? ओ, मेरा नाम है जेमी। रुको, तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो? पर जहां तक मैं जानता हूँ, तुम गंदे हो। बेशक नहीं। मुझे इल्म है सब डर जाते ह� दरअसल मुझे एक दोस्त चाहिए। ओह, ये कुछ कुछ तुम्हारी तरह है कोबी। खेल तो फेरा, तुम हमारे साथ खेल सकते हो। ओ सच में? ये। और इस तरह वो तीनों एक साथ खेलने लगे। हुगो अब अंधेरी जंगल में पहुंच चुका था और सोच रहा था कि एलसी कहां हो सकती है। उम्मीद है वो मुझे जल्दी मिल जाए। कहीं से चोट क्या हो अगर? नहीं, एलसी, वो तेजी से उन घनी झाड़ियों की तरफ गया और उसने देखा कि वहाँ एलसी गुस्से में खड़ी है। मैं हार गई, ये ना इंसाफी है। बेचारी एलसी, तुम दोबारा कोशिश करके देख लो। एलसी, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर और ये लोग कौन हैं? योगा, तुम मुझे ढूँढने आए? मैं ये हमारे नए दोस्त हैं कोबी और जेमी ये सचमुच बहुत अच्छे हैं हुगो पूरी तरह सकते में था उसे एक बोने और ट्रॉल के साथ खेलते देखकर और ये देखकर कि एलसी हुगो से मिलकर फिर से खुश हो गई कोबी को खुद पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी हुई एलसी मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं तुम्हें अपन आखे जो हुआ वो अच्छा ही हुआ है ना? खैर पूरी तरह तो नहीं हमें अभी भी घर जाना है और वापसी का रास्ता बहुत लंबा है। ओ रुक जाओ शायद इससे तुम्हें मदद मिले ये एक तिलस्मी टोपी है। जब मैं इस घंटी को हिलाता हूं और एक मुराद मांगता हूँ तो ये सच हो जाती है। इस तरह से हम सब घर जा सकते क्योंकि सच्चे दोस्त बनाने का ये कोई तरीका नहीं है, है ना? कैट, छोटी घंटी, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं हुगो, एलसी और कोबी के साथ घर जाऊं। घंटी बजती रही और जल्दी ही वो सब हुगो के बाग में खड़े थे। हम घर आ गए, पर हमारे वालिदें और तमाम लोग यकीनन बहुत फिकर में होंगे। वो बह क्या तुम ये मुराद मांग सकते हो कि वो सब भूल जाएं कि एलसी गायब हुई थी? तो जेमी ने मुराद मांगी और अपनी घंटी बजाई और तमाम वालों की याददाश्त हटा दी। आ, मैं चाहता हूँ कि तुम यही मेरी अम्मी के साथ भी करो। उन्होंने गुड नाइट कहा और जुदा हो गए। इसके बाद वे चारों तकरीबन हर दिन एक دوستی کوئی حدی نہیں جانتی چاہے کوئی انسان کتنا بھی مختلف کیوں نہ ہو یا مختلف لگے سچی دوستی ہمیشہ راستہ بنا لیتی ہے